है। उत्तम बड़ी उत्तम बड़ी के के समान, समान राजा से रहित की स्थित होकर किसमें स्थित होकर के ढे में ढे कौन हो सकता है गृहिता ग्रहण अथवाए फिर देखेंगे ग्रहिता ग्रहण और ग्रह विषय के ग्रहिता ग्रहण अथवा ग्रह विषय के होने पर उत्तम मणि के समान राजस्ता वृत्ति से रहित निर्मल चित्त की उन उसमें स्थिति होकर उन उस में स्थिति होकर तस्थ हो गया उसमें स्थित होकर के और तद अनजनता अर्थ है उनके आकार का होना उनमें स्थित होकर के उनके आकार का होना समापत्ति कहता है जिसमें स्थित होगा उसके आकार का होना या उसके आकार को ग्रहण करना कौन ग्रहण करेगा तो उसके आकार को ग्रहण करना समाशक्ति कहता कर है अब भाष्य देखेंगे तो यहाँ पर तो जिस भेद में स्थित होगा उस भेद भे आकार का हो जाएगा वही क्या है समाशक्ति है हाँ, वो समापत्ति है आक्षाद आक्षाद। हाँ उसके आकार का हो जाएगा लंबे समय तक उसके आकार का बना रहेगा तब तो साक्षात्कार होगा ऐसा <tinyan> झटित कुछ नहीं होता है डेढ़ साल तक उसका हाँ जब चित्त भी के आकार का हो जाता है तब ढेर चित्त में प्रतिबिम्बित हो जाता है चित्त जब ढेर के आकार का होता है तो ढेर उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है विषय पहले परोक्षता है धीरे धीरे और अभ्यास बढ़ाते हैं तो स्मृति और कैसी होती है ध्यान और प्रगाढ़ होता तो है और प्रगाट होते हुए दीर्घ काल में कहीं तो वो अपरोक्ष हो पाता है प्रत्यक्ष हो पाता है ऐसा कोई सहज नहीं है पहले तो ध्यान करना है मतलब स्मृति रूप होगा ध्यान पहले ध्यान पहले कैसा होगा स्मृति रूप होगा दीर्घ काल तक ध्यान करते जाएंगे तो स्मृति और प्रगाढ़ होगी ध्यान और उज्जवल होगा का और फिर बाद में और अभ्यास करते हैं करते हैं वो प्रत्येक प्रत्यक्ष प्रत्यय से रहित अस्थ हो गए हैं प्रत्यय जिसके प्रत्यय अर्थ वृत्ति अस्थ हो गयी है वृत्तिया जिसकी वृत्ति से रहित वृत्ति से रहित चित्त का छीन वृत्ति इस शब्द का अर्थ है वृत्ति ऐसी चित्र का कैसी वृत्ति से ऐसी राजस्व राजस और तामस वृत्ति से ऐसी किस शब्द का अर्थ है छीण वृत्ति ही का अर्थ है तो राजस्व वृत्ति से रहित चित्त किसके द्वारा होगा अभ्यास हो अभ्यास हो वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध करना है तो पहले कैसी वृत्तियों का निरोध होगा राजस और तामस धेय आकार की वृद्धि करनी है तस्त होकर के और तदनता कर उसके आकार का होना यह धेय आकार की वृद्धि है और तस्त कर स्थित होकर के ध्यय जो है गृहिता ग्रहण ग्रहण कुछ भी हो सकता है यहाँ पर अब कहते हैं इस सूत्र में अभिजात से यू मड़े है इसी दृष्टान अभिजात यू यह दृष्टान्त का कथन है यह किसका कथन है यह दृष्टान्त का कथन है यह दृष्टान्त कहा गया है की उत्तम मणि के समान उत्तम मणि कैसी होती है निर्मल मल रहित होती है दाग रहित होती है मल क्या होता है दागे तो उत्तम बड़ी के समान चित्र होना चाहिए चित्त के धब्य क्या है चित्त का दाग का मल क्या है, है? इसका रा, राजस्व राजस सामस वृत्तिया और राजस्थान वृत्तियों से क्या है जो उसमें विषय प्रतिबिम्बित होते हैं तो राजस्थाम वृत्तियां ही चित्त का मल है चित्त के दाग तो ये सब नहीं होनी चाहिए राजस्व वृत्तियों से क्या होता है राग होते हैं ना प्रमाण सभी होती है ये दोनों वृत्तियां अच्छी नहीं है अब ये दोनों वृत्तियां ना हो चित्र स्वतःमुखी होता है चित्त के होने पर ही सुख होता है आत्मा की ओर ले जा सकते संसार में सुख तो है ही नहीं आगे ध्यान देंगे अब जैसे ही बताते हैं यथा स्फटिका है ना स्पटिक कैसी होती है स्वच्छ होती है ना निर्मल होती है तो स्पटिक स्वच्छ होती है और उसके पास यदि लाल रंग का पुष्प रखा है तो इस स्पटीक कैसी हो जाएगी लाल रंग की प्रतीक होगी और पीट वर्ण का पुष्प रखा है तो पीटवर्ण पीट पीट की प्रतीक होगी ठीक है और हरे रंग का कोई वस्तु रखी है तो इस स्पटिक कैसी प्रतीत होगी हरे रंग की तो वैसे ही चित्त है ना चित्त जिस विषय के पास जाता है उसी विषय का हो जाता है घट के पास जाएगा तो घटाघा पट के पास जाएगा तो इस स्फटिक के समान को बताया है और इसको समझाते हैं जैसे, इस जैसे इस स्फटिक उपाश्रय वेदात उपाश्रय कर उपाधि इस के पास में जब लाल फूल रखेंगे तो लाल फूल उपाधि हो जाएगी स्फटिक के पास यदि कोई हरा पुष्प रहेगा तो उपाधि क्या हो जाएगी हरा पुष्प हो जाएगी जैसे स्फटिक उपाश्रय वेदात करते तो उपाधि वेदात या भिन्न भिन्न उपाधि के होने से भिन्न भिन्न उपाधि के होने से जैसे इस के भिन्न भिन्न उपाधि के होने से है ना कि उपाश्रेरा उपाधि लाल है तो स्पटिक लाल जैसे स्फटिक भिन्न भिन्न उपाधियों के होने पर उन उपाधियों के आकार का होकर और उपाश्रय रूपा कारण है ना कि उपाश्रय के रूप का या उपाश्रय के आकार का प्रतीत होता है उपाधि के आकार का कौन नहीं यहां, इस स्टित हम की दोबारा लगाएंगे जैसे इस दिन दिन दिन के भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण उन उपाधियों के आकार का होकर उपाधि के आकार का प्रतीत होता है उपाधि के आकार का कौन होगा और फिर किस आकार की प्रतीत होगी स्पटिक है उपाधि के आकार की प्रतीत होती उपाधि के आकार क्या है जिसे लाल पीला हरा ये सब उपाधि के आकार है ना ये मतलब पंक्ति लग गई जैसे इस स्पटिक भिन्न भिन्न उपाधियों के होने से उन उपाधियों से उत्तृष्ट होकर या उन उपाधियों से संबद्ध होकर उपाधि के आकार की प्रतीत होती है तो ये दृष्टान्त हो गया ना स्फटिक का भाषण में दृष्टान्त दिया गया स्फटिक का और स्टिक के लिए क्या शब्द है यहाँ पर सूत्र में अभिजात उत्तम मणि उत्तम मणि कौन है ऐसा अभी तथा दर्शांतिक बताते हैं है ना मणिना उसको बताया है अब तथा ग्राह्यालम्बनो प्रतम चित्तम सूत्र में ग्रहित्री ग्रहण ग्रह पहला क्या बताया सूत्र में ग्रहिता फिर ग्रहण फिर ग्रह को समझा रहे हैं है? अच्छा उसी प्रकार ग्राय में चित्त लगाएंगे तो चित्त का आलंबन क्या हो जाएगा ग्राय आलंबन और उपरक्त चित्ते संबद्ध चित्ते ग्राय आलंबन से हाँ ग्राय क्या होंगे आपके स्थल और ग्राय को स्वयं भाषाकार आगे समझाएंगे है ना उसी प्रकार ग्राय आलम्ब से उपरक्त चित्त या ग्राय आलम्ब से संबद्ध चित्त ग्राह कर समापनम ग्राय के आकार वाला होकर ग्रह के आकार वाला कौन होगा कौन सा चित्त ग्रह के आकार वाला होगा जो ग्राय आलंबन से उपरक्त चित्त होगा ग्राय आलंबन से संबंध चित्त होगा उसी प्रकार ग्रह आलंबन से उपरक्त चित्त ग्रह के आकार वाला होकर ग्राह स्वरूपाकरण ग्राही स्वरूप के आकार से अथवा ग्राही के आकार से प्रतीक होता है ग्राही स्वरूप का ग्राही, ग्राही के आकार का प्रतीक होता है ग्राही के आकार का कौन प्रतीक होता है चित प्रतीक होता है पंक्ति लग देश विषय, चित चित्त से युक्त होकर के ध्यय के आकार का प्रतीक होता है तो जैसे घटाकार वृत्ति ही तो घट ज्ञान है ना घट ज्ञान क्या है हाँ तो वहाँ पर जो वो घट से आकार की वृत्ति ही घट ज्ञान है तो चिक्तूसी रूप का प्रतीक होता है ढेर के आकार की लग जाएगी तथा अच्छा तथा तो, तो जो ग्राह्यालम्बनो प्रतम चिक्षम है ना इसी को अब तीन पंक्तियों से स्पष्ट करते हैं तीन वाक्यों से इसी को स्पष्ट करेंगे कि इसको किसको ग्राह्यालम्बनो प्रकम चित्रम जो पूर्व वाक्य है इसको तीन वाक्यों में स्पष्ट करेंगे ग्रह आलम्बन अभी बता रही है भूत सूक्ष्म को किसको बता रहे है? हैं हाँ तन मात्राएं और तन मात्राओं से उत्पत्ति होती है किससे होती है तो तनमात्रा को यहाँ पर भूत सूक्ष्म कहा गया है ये असिंद्री है कहते हैं उसी प्रकार तनमात्राओं से उपरक्त चित्त यहाँ उपरक्तों के बाद क्या क्या है उपरक्त कौन होगा हाँ उसी प्रकार भूत सूक्ष्म लेनी है तन्मात्राओं की संख्या चित्ती है, है, है? पांच त्राओं के आकार वाला होकर किसी एक तन्मात्रा में चित्त को लगाना पड़ेगा पहले भूत सूक्ष्म के आकार वाला होकर और भूत सूक्ष्म कि भूत सूक्ष्म रूप से प्रतीक होता है भूत सूक्ष्म रूप से या भूत सूक्ष्म के आकार से प्रतीक होता है रूप रूप आकार ये सब धर्म के हैं। के वाचक भूत सूक्ष्म से प्रतीक होता है या भूत सूक्ष्म के आकार से प्रतीक होता है आवासम करते प्रतीक लग गई पंक्ति तो अभी जो है ना ग्राय आलम्बन किसको बताया वास्तव ने पंचन मात्रा को भूत सूक्ष्म को अब ग्राहम्बन दूसरा बताते हैं यहाँ पर इस, ना, इस, थूल, इस थूल है ना से लेना है आपने को ये महाभूत क्या लेना है महा पंच महाभूत महाभूत लेना है ना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसमें किसी एक में चित्र को लगाना है ध्यान देंगे हम जिनको भूत कहते हैं ना ये पृथ्वी है जल है ये सब भौतिक पदार्थ है ये क्या है ये भौतिक पदार्थ है अब ये है की इसमें पृथ्वी का भौतिक पदार्थ मतलब सब में सब मिले हुए हैं सब में सब हाँ तो इसमें क्या है कि पृथ्वी की अधिकता होने से क्या कहते हैं पृथ्वी पृथ्वी में भी जो तो नमी है ना जल है वो जो अवकाश है तो इसमें आकाश भी हो गया है ना अच्छा ये तो श्याक, ब्रह्म सूत्र है की अधिकता के कारण पृथ्वी जलते कहा जाता है वैसे सब भौतिक है इनका जो इनका कारण जो पंचभूत है जो की तन मात्राओं से पंचभूत उत्पन्न होते हैं वो दृश्य हैं क्या तो वो जो है ना तन मात्राओं से जन्म जो भूत है भौतिक पदार्थों के कारण है उनको यहाँ लेना है इस स्थूला लंबर कौन हुआ महाभूत संख्या कितनी है पंच उसी प्रकार महाभूत से उपरक्त चित्त या महाभूत से संयुक्त चित्त महाभूत के आकार वाला होकर समाप्नम है ना की महाभूत के आकार वाला होकर रूप कर दिया महाभूत के आकार वाला होकर महाभूत के आकार का प्रतीक होता है महाभूत के आकार का प्रतीक होता है दो वाक्य हो गए अब तीसरे वाक्य से समझाते हैं हाँ पर अपेक्षा ये स्थूल है और भौतिक पदार्थों की अपेक्षा तो सूक्ष्म ही है स्थूल शब्द का प्रयोग जो भाषाकार ने किया है की अपेक्षा स्थूल होने से स्थल रह भौतिक पदार्थों की अपेक्षा यद्यपि सूट में है अच्छा तथा विश्व भेदोपरकम विश्व भेदोपरक अर्थ करेंगे यहाँ पर कि भौतिक विश्व भेद करते भौतिक वस्तु विश्व भेद का क्या अर्थ है हाँ भेद करते अर्थ अनोन्या भाव होता है ना पर कहीं पर भेद शब्द भिन्न वस्तु का भी वाचक होता है जैसे कहते है ना भिद्य से व्यावर्थ भेद की भिन्न वस्तु के लिए भी भेद का प्रयोग होता है स्वगत तो सजा विजाति भी भेद से रही तो यहाँ पर कभी कभी जो है ना कहते हैं ना कि ज्ञाता गे रूप भेद से रही है सुना है, है? गे रूप से रही थे। तो भेद शब्द का प्रयोग किसके लिए है यहाँ ज्ञाता भेद के लिए भिन्न वस्तु के लिए है अनोनया भाव के लिए नहीं है ज्ञाता तथा गे रूप भेद से रही जब कहेंगे तो भेद का प्रयोग यहाँ अनोन्या भाव के लिए नहीं है बल्कि भिन्न वस्तु के लिए तो यहाँ भी भेद है ना तो विश्व भेद भेद वस्तु के लिए है वैसे विश्व भेद से क्या लेना है भौतिक वस्तु क्या लेना है हाँ भौतिक वस्तु जो जितनी दृश्य है घटपट है या कोई गो है चंद्र है ऐसा कोई भी भौतिक वस्तु उसी प्रकार भौतिक वस्तु से उपरक्त चित्त भौतिक वस्तु के आकार वाला होकर भौतिक रूप क्या भौतिक वस्तु से उपरक्त चित्त विश्व समापनम भौतिक वस्तु के आकार वाला होकर और भौतिक वस्तु के आकार का प्रतीक होता है विश्व रूपम के आकार का रूप आकार भौतिक वस्तु के आकार का प्रतीक होता है तो यहाँ पर ग्रहाल ये चिक्षम था ना तो ग्राह को तीन वाक्यों से समझा दिया भाषाकारा स्थूलभूत और भौतिक पदार्थ ध्यान के लिए पहले भौतिक पदार्थ फिर स्थल फिर भूतपूपन पैसा वही आलम्बन क्रम से इवन पाएगा अच्छा अब देखेंगे तथा कहा गया पहले तो जैसे भावना ही करके चित्त को लगाना पड़ेगा साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष तो बाद में पाएगा ना सामने वस्तु पहले तो भावना करके ही चित्त को लगाना पड़ेगा उसमें बाद प्रत्यक्ष होगा ये नहीं प्रत्यक्ष हो चित्त को लगाए ऐसा नहीं होगा अब ध्यान देंगे तथा ग्रहण तीन धेय बताए ना सूत्र में ग्रहिता ग्रहण और ग्रह ग्रह को बता दिया अब किसको बताना है ग्रहण को ग्रहण का से ग्रहण का क्या था इंद्रियां ज्ञान की साधन तथा अपि इंद्रिय स्वपी दृष्टव्यम ग्रहण का क्या अर्थ इंद्रिय स्वपी ग्रहण का क्या अर्थ है वैसा इंद्र वैसा इंद्री रूप ध्यय भी जानना चाहिए वैसा इंद्री रूप धेय भी जानना चाहिए अब इसको समझाते हैं जो अभी कहा ना जानना चाहिए कैसे जानना चाहिए इंद्रियों की संख्या कितनी है एक एकादश है ना पंच कर्म इंद्री और मन अंतर इंद्री है ना हाँ मन ज्ञान इंद्री है संघ शास्त्र के अनुसार संघ कारिता में मन को ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री दोनों कह दिया किसी को क्या है करण दोनों दस है सांघकारिता में इंद्रिया एकादश है कर्ण भी कह दिया था सारिका में अच्छा अब ध्यान देंगे कहा व्यापाठ उसी प्रकार ग्रहणालंबनोर उपरक्त कौन होगा चित्त ग्रहण कौन है इंद्री तो ग्रहण आलम्बन कार्य में उपरक्त चित्त या इंद्री रूप धेय में लगा हुआ चित्त इंद्री रूपये इंद्री रूपये उपरस्त चित्त इंद्री रूप धेय के आकार वाला होकर इंद्री रूप ध्यय के आकार का कथित होता है रूपा कारण कर आकार समझ लेना की इंद्री के आकार का प्रतीक होता है कौन प्रतीक होता है हो हो उपाधि हो तो कैसी प्रतीत होगी इंद्री उपाधि के आकार वाली होकर उपाधि के आकार की प्रतीक होती है वैसे ही सब यहाँ पर वाक्य है उस तरह के चुनकी लगेगी तो ग्रहण को भी बता दिया और अब क्या बताना है ग्रह ग्रहिता पता चित अस्मिता मतलब बुद्धिस्ट पुरुष तो ग्रहित्री पुरुष तब आ गया ना ग्रहिता पुरुष हो गया ना ग्रहित्री पुरुष तब हुआ वो बुद्धिस्त पुरुष है nah? पुरुष prakara, पुरुष दे दे ना ज्ञाता पुरुष ऐसा उसी प्रकार ग्रहिता पुरुष धे बने ग्रहिता पुरुष रूप आलम्बन आलम्बन करते ग्रहिता पुरुष रूप आलम्बन से उपरक्त चित्त ग्रहिता पुरुष के आकार वाला होकर ग्रहिता पुरुष के आकार का प्रतीत होता है उसी प्रकार ग्रहिता पुरुष से रूप आलंबन से उपरक्त चित्त ग्रहिता पुरुष के आकार का होकर ग्रहिता पुरुष के आकार का प्रतीक होता है जिससे होगा उसके आकार का होकर उस आकार का प्रतीक होगा अब ध्यान देंगे तो ग्रहिता बताया एक बात भाषाकार और बताते हैं। मुक्त पुरुषालम्बन जो मुक्त आत्माएं है ना जैसे हैं सुखदेव मुक्त हो गए वामदेव मुक्त हो गए नाम उपनिष में आता है ना हाँ ऐसा जो मुक्त है है ऐसा मुक्त आत्मा लेना है अच्छा उसी प्रकार मुक्त पुरुष रूप धेय में लगा हुआ चित्त मुक्त पुरुष रूप धेय में लगा हुआ कोई आराध्य देवता है हनुमान जी है गंगा जी है कोई भी लगा सकते हैं उसी प्रकार मुक्त पुरुष रूप धेय में लगा हुआ चित्त मुक्त पुरुष रूप देह में लगा हुआ चित्त yeah. मुक्त पुरुष के आकार वाला होकर मुक्त पुरुष के आकार का प्रतीक होता है ध्यान देंगे ये जो है ना ये क्या साथ? तस्थ तद अंजनता ये था ना तथ्य उसमें स्थित होकर किसमें स्थित होकर आलंबन में स्थित होकर के और तद अंजनता का क्या है उसके आकार का होना तो उसके आकार का होकर उसके आकार का प्रतीक होता है ना तो उसके आकार का होना यह समापत्ति है अब पंक्ति देखेंगे या ईश्वर ने लगाने की बात इसलिए नहीं कही कि क्योंकि पहले ईश्वर पर कह चुके है ना हाँ तो पहले हो चुका। अब ध्यान देंगे कहा गया तदेव तद करते हैं तस्मात उस कारण से जैसा बताया ना उस कारण से तद एवं करते तस्मात उसका एवम करते इस प्रकार है अभिजात है? नहीं हाँ इस प्रकार उस प्रकार देखो क्या, क्या बोला बोलो? देखे देखे देखे देखे। हाँ हाँ एवं इस प्रकार अच्छा तस्मात एवं उस कारण से इस प्रकार उस कारण से इस प्रकार अभिजात मणिकल्प से मतलब उत्तम मणि के समान अथवा स्फटिक मणि के समान है? उत्तम मणि के समान इसका अच्छा अनुवाद क्या होगा स्पटिक मणि के समान स्पटिक मणि के समान उत्तम मणि के समान चित्त की चेतसा है ना mm. चेतसा चित्त की चित्त की क्या होगी समापत्ति होगी ना चित्त की ग्रह की ग्रहण ग्रहेशु ग्रहीकी ग्रहण ग्रहेशु को ही समझाते हैं पुरुष इंद्री भूतेशु ग्रहिता कौन है पुरुष हाँ अस्मिता पुरुष है ना पुरुष है और ग्रहण कौन है और ग्रह कौन है हाँ भूत विषय है ना तो भूत से भूत भूत भौतिक पदार्थ सब आ गया ग्रहिता ग्रहण है रूप पुरुष इंद्री और भूतों में जो उसमें स्थित हो कर के तस्थ है ना उसमें स्थित होकर के तथ्य किसमें स्थित होना है और भूतो स्थित कौन होगा दिए दिए तो उनमें स्थित होकर के उनके आकार का होना सदअनता है ना किसके आकार का होना धेय के आकार का जिस दिन धेय बताए ना तो उनमें से किसी एक में स्थित होकर के उसके आकार का होना उसमें स्थित होकर के उसके आकार का होना और सस्त सद अंजनता पद का व्याख्यान भक्तकार स्वयं करते हैं तस्थ सदनता कर तेज तथा तेज मतलब ग्रहिता ग्रहण और ग्राही मतलब पुरुष इंद्री और भूतों में स्थित चित्त की उनमें स्थित चित्त की उनमें स्थिर चित्त की उनके आकार को प्राप्त करना उनमें स्थित चित्त का उनके आकार को या उनमें स्थित चित्त की उनके आकारों की उनमें स्थित चित्त को उनके क्या बताया उनमे स्थित चित्त का उनके आकारों को ग्रहण करना उनमें स्थित का उनके आकारों को ग्रहण करना या उनके आकार का होना यह लगा है ना या करना किसके साथ है अनजनता है ना सराकारा पत्ती के साथ है कि उनमें स्थित का जो उनके आकार को ग्रहण करना है उनके आकार का होना है वह समापत्ति है वह क्या है समापत्ति चित्त का ध्य में स्थित होकर के ध्य के आकार का होना ही समापत्ति है समापत्ति वापत्ति है ऐसा कहा जाता है समापत्ति मतलब चित्त को ध्याय में स्थित होकर ध्य आकार होना ये समापत्ति है और समापत्ति कैसे चित्त की होती है लब्ध स्थिति बताया था ना पहले स्थिरता प्राप्त हुए चित्त की स्थिरता प्राप्त हुआ कैसा होता है, के समान होता है के समान होता है। तो पहले उसमें अवतर्णिका में क्या था अठ लब स्थितिगेत किंग स्वरूप किंग समापत्ति लब्ध स्थिति वाले या स्थिरता प्राप्त किए हुए चित्त की समापत्ति चित्त की समापत्ति किन स्वरूप है नक्षित्र की समापत्ति का क्या स्वरूप है चित्त की किस स्वरूप वाली है और नक्षित्र की समापत्ति का क्या स्वरूप है नक्षित्र की समापत्ति किसे कहते हैं चित्त है? तो की समापत्ति क्या किसे कहते हैं तो बता दिया ना अच्छा और उसका विषय क्या है दो बात आई ना चित्र की समापत्ति किस स्वरूप वाली है मतलब चित्त की समापत्ति का क्या स्वरूप है तो इसका उत्तर क्या है तथ्य तरज तथ्य तरअनता समापत्ति ये हो गया ना इससे उत्तर दिया गया और फिर क्या था यह प्रश्न वहाँ पर कि विषय क्या है बोलो ग्रहिता ग्रहण और ग्रह ऐसा तो वहा उत्तरिकाय में लबित है ना लब्ध स्थिति वाले चित्र का लब्ध स्थिति वाले चित्र के लिए सूत्र में क्या शब्द है लब्ध वाला जो होगा होगा। वो ठीक अच्छा। है अब आगे चलते हैं। ये कितना हो गया एक चित्र वाली सब सूत्र हो गया तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर का देखो शब्द अर्थ और ज्ञान इनको से देखिए जैसे ये इसको मान लीजिए तो चिन्ह में पुस्तक है ये पुस्तकम आपने क्या सुना अच्छा मैंने बोला पुस्तकम्, आपने क्या सुना पुस्तकम् पुस्तकम और ये क्या है ये है क्या नहीं कौन सा अर्थ है सबसे नहीं नहीं अर्थ का मतलब अर्थ से तो सभी अर्थी है ना, कौन सा अर्थ है आप बताइए पुस्तक अर्थ है ना? ये कौन सा है तो फिर ध्यान हमने बोला पुस्तकम आपने क्या सुना पुस्तकम तो ये क्या है पुस्तक है ये क्या है पुस्तक है।, है? है अच्छा और फिर आपको जो है ना इस अर्थ को देखकर या शब्द को सुन करके कर के पुस्तक का ज्ञान होता है ना पुस्तक का क्या होता है जितनी वस्तुएं आपके समक्ष हैं कोई जरूरी सबका ज्ञान हो जाए तो ज्ञान किसका होगा पुस्तक का ज्ञान किसका होगा तो शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों एक हैं कि भिन्न हैं। एक ही है एक्या. अच्छा अब ध्यान देना हाँ? कि जो शब्द होता है ना वाक इंद्री से जिसका उच्चारण होता है और कर्ण से जिससे जिसका ग्रहण होता है कर्ण से जाना जाता है न कर्ण से मतलब तो वाक इंद्री के द्वारा जिसको वाक इंद्री के द्वारा जिसका उच्चारण होता है तथा स्रोत इंद्री से जिसका ग्रहण होता है उसे क्या कहते हैं शब्द शब्द का क्या लक्षण है इंद्रिय से किसका होता है शब्द का तो ध्यान देंगे वाक इंद्रिय से जिसका उच्चारण होता है तथा स्रोत इंद्रिय से जिसका ध्यान होता है उसे क्या कहते हैं शब्द तो शब्द जो है यहाँ से उच्चारण हुआ वाक से और फिर आप लोगों ने कहा ग्रहण किसके द्वारा ग्रहण किया तो वो हो गया शब्द और ये जो है ना पुस्तकम ये क्या है ये आपका ये अर्थ है अर्थ में क्या है देखो ये आवरण है इसके सूच इस हैं है? इसमें क्या है ये मुद्रण हुआ है ये लिखा हुआ है तो ये क्या है ये अर्थ है तो शब्द और अर्थ ये अलग अलग हुए हैं गया पृथक हुए ना हिंद हुए ना शब्द अर्थ और शब्द को सुनने से ज्ञान होता है या अर्थ को देखने से ज्ञान होता है तो ज्ञान कहाँ होता है आपके चित्त में पुस्तकाकार आपके चित्त की पुस्तकाकार वृत्ति हुई ना पुस्तकाकार वृत्ति किसकी है आपका नेत्र का संयोग इसके साथ हुआ नेत्र के द्वारा चित्त का संयोग इसके साथ हुआ तो चित्त की वृत्ति पुस्तकाकार हुई तो क्या हुआ पुस्तक का ज्ञान पुस्तक का ज्ञान क्या है चित्त की पुस्तकाकार वृत्ति पुस्तक ज्ञान क्या है चित्त की पुस्तकाकार तो वृत्ति और पुस्तकाकार वृत्ति किसमें है में और वृत्ति ही पुस्तक का ज्ञान है तो जब पुस्तका कार वृत्ति चित्र में है तो पुस्तक का ज्ञान कहा किसमें है चित्ति में, चित्ति में। तो अर्थ मेज पे रखा हुआ है और ज्ञान कहाँ है आपके चित्त में और जो शब्द है वो कहाँ से उच्छेद हुआ हुआ केंद्रित और फिर कहाँ पहुँचा आपके तो ये तीनों कैसे हो गए भिन्न भिन्न हो गए? तीनों कैसे हो गए भिन्न भिन्न हो गयी अच्छा अब जैसे कहते हैं ना गौहू गाय को क्या कहते हैं गऊ तो गह ये जो आप सुन रहे हैं ये क्या है नहीं दुख सुन रहे हैं तो अच्छा। सुन रहे हैं अच्छे नहीं सुन रहे हैं ना सुन कह रहे हैं यदि कोई उच्चारण न करे तो आप सुन पाएंगे गऊ सामने हो गौ गौ सामने हो और कोई उच्चारण ना करे तो आप शब्द सुन पाएंगे अर्थ नहीं।, नहीं सुना जाता है सुना कौन जाता है, सब नहीं। नहीं। नहीं। है ये में हाँ तो ये ये भी है ये लोग ये बहुत समझदार होते हैं जो हमारे यहाँ मयूर है ना वो देखने से भाग जाते हैं खूब नाचते घंटे घंटे नाचते हैं और बापू को दिखाई नहीं देता था तो बापू के पास तक आ जाते थे नेत्रो से खराब थे और जो नेत्रवान व्यक्ति आएगा तो भाग जाएगा ये बहुत समझते हैं एक रामकृष्ण दास जी यहाँ रहते थे वो दिन में सो जाते थे तो उनके आसपास आस पास, से पास सब रहते थे जहाँ जगेंगे सब भाग जाएगा वो तो आपने ठीक कहा ऐसा है तो अब जो है ऐसा <laughs> बोला गया तो क्या बोला गया शब्द आपने सुना क्या शब्द सुना है ना कौन सा शब्द गह गह क्या बोला तो आप क्या कहेंगे क्या बोला तो आप क्या कहेंगे पर गौ क्या है शब्द और गौ अर्थ क्या है जिसके देखो सासना है पुच है सिंह है वो क्या है अर्थ है, है? जिसके हर्ष पाद सासना पुच्छ सिंह है सासना जानते हैं? गाय जो गले गई का गलकम्बल तो गलकम्बल जो है जिससे होता है उसी का नाम गाय है उसी का अच्छा आयुर्वेद में जो गो दुग्ध के गुण कहे गए हैं गो दुग्ध के गो घृ के वो सब इसी के है और शास्त्रो में जो गो पूजा की बात आती है श्री कृष्ण ने गो सेवा की वो इसी की है ये जो, जो जिसको कहते हैं जर्सी है ना ये गाय नहीं है ये दूध देने वाला प्राणी है ये गाय नहीं है ये बहुत जानवर है इसके दूध में कोई घंस से खराब दूध इतना है कोई स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ये गाय है ही नहीं इससे तो भैंस ही चीज उसके मतलब क्या है कि ये गाय नहीं है स्वास्थ्य की स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नहीं है हाँ ये प्राणी है जिसको ज़्यादा दूध चाहिए ऊँट पटान तो ठीक है लेकिन गाय नहीं है तो गाय किसको कहेंगे जिससे सासना होगी छींग होगी पूछ होगी हाथ पैर होगा वो सब क्या होगा गाय वो क्या है आपका गु अर्थ है, है।, हाँ है सामने यदि ऐसा प्राणी खड़ा हो तो आप क्या कहेंगे तो आप उसको जो प्राणी सामने खड़ा होगा वो कौन सा प्राणी है गौ वो अर्थ हो गया ना और फिर जो ज्ञान होगा आज अयम क्या है इयम इस प्रकार का ज्ञान होगा तो गो शब्द हो गया गो अर्थ हो गया और गो का ज्ञान हो गया तो ये तीनों होते कैसे अलग -अलग, अलग अलग होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन इनका भेद सामान्यता समझ में नहीं आता है कैसे गौ किसी ने कहा कोई पूछेगा क्या बोल रहा है अब क्या उत्तर देंगे गौ बोलना है सामने प्राणी है अर्थ है वो भी क्या है गौ है और जो चित्त में ज्ञान हो रहा है वो भी क्या है गौ है अब कैसा मित्र होता है ध्यान देंगे चित्त कैसा चंचल है सामने कोई अर्थ दिखाई दे या प्राणी दिखाई दे तो मन में तुरंत उसका गो शब्द आता है की नहीं आता है आप उसको बोले या न बोले मन की संता देखना कि कोई भी अर्थ सामने आया तो उसका जो वाचक शब्द तुरंत उपस्थित हो जाता है अपने मन में, में अच्छा और किसी ने शब्द बोला तो शब्द को सुनते ही तुरंत अर्थ का स्मरण हो जाता है जैसे गहू कहा जाए और आप सुने और उस अर्थ का बोध न हो ऐसा होता है क्या नहीं होता है ना तो क्या है की शब्द जब सुनते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है हाँ अर्थ का ज्ञान हो जाता है शब्द का ज्ञान होने पर अर्थ का ज्ञान शब्द का ज्ञान होने पर और अर्थ का ज्ञान होने पर उसके बोधक शब्द का ज्ञान है ना ये सब क्या है चित्त की चंचलता है चंचलता ही चित्त का है। कभी, है, है, है कभी ऐसा हो कि लगातार अर्थ का ज्ञान होता रहे बोधक शब्द की उपस्थिति ना हो लगातार ज्ञान होता रहे शब्द की उपस्थिति ना हो या तो फिर शब्द ही सुनते रहे लगातार और उसके अर्थ पर ध्यान ना जाए ये एकाग्रता की बातें हैं आगे की एकाग्रता की बातें हैं पहले तो तद्यप भवनम कह गया है ना जब करो उसके अर्थ का अनुसंधान करो और जब प्रगाढ़ता हो जाएगी अर्थ की तो हो सकता है शब्द उसमें उपस्थित तो ना हो है ना तो केवल शब्द में चित्त को एकाग्र कर सकते हैं या केवल अर्थ में चित्त को एकाग्र कर सकते हैं तो ये यही जो शब्द अर्थ ज्ञान ये तीनों निविन्न है ये तीनों क्या है भी नहीं भिन्न लेकिन यहाँ नाम नामी का भेद ऐसा आता है ना भक्ति शास्त्र में यही है कि नाम के द्वारा नामी की स्मृति होती है इस दृष्टि से अभेद कह देते हैं है ना इस दृष्टि से कह देते हैं नाम नामी का भेद वगैरह कह देते हैं आप ध्यान नहीं कहते संत मी है क्योंकि ये बंगाली साहित्य में ज्यादा है गौड़ी वैष्णवो में सब नाम का भेद भी बातें उसी में ज्यादा आती है तो इसी दृष्टि से कहते हैं कि नाम के द्वारा नामी की स्मृति होती है इसलिए कहते हैं वहां पर अब ध्यान देंगे तत्रकार से उनमें त्र का अर्थ उन समापत्तियों में सत्र का क्या उन समापत्तियों में पूर्व सूत्र में समापत्ति बताई गई ना हुँ. तो उनमें जो समापत्ति बताई गई है उसमें प्रथम बतायेंगे सवितरका समापत्ति इस सूत्र के द्वारा सवितरका समापत्ति कही जाती है अगले सूत्र के द्वारा निर्वितर समाप्ति कही जाए समापत्ति कही जाएगी और समापत्ति के कुछ भेद बताए जा रहे हैं सब प्रकार थे उन समापत्तियों में शब्द अर्थ और, और, और ज्ञान के विकल्पों से शब्द अर्थ और ज्ञान समझ रहे ना शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित करते मिली हुई या मिश्रित शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई समापत्ति सभी सवितरिका कही जाती है मिली हुई समापत्ति क्या है सवितर का कही जाती है मतलब एक ध्यय का चिंतन कर रहे हैं एक ध्येय का ध्यान कर रहे हैं लेकिन ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं तीनों एक जैसे लग रहे हैं ध्यान तो का कर रहे हैं पर कभी उसका बोधक शब्द आ जाएगा मन में और कभी क्या अर्थ आ, आ जाएगा, वो जीए जीए जीए जीए जाएगा। कभी बोधक शब्द की स्मृति आ जाएगी कभी शब्द का ज्ञान हो जाए, शब्द का ज्ञान अकेले बैठने से स्मरणात्मक ज्ञान होगा शब्द का ज्ञान जैसे की आपने सुना ये शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान है ये शब्द का क्या प्रत्यक्ष ज्ञान है कि उसको ना शब्द तो ये सोची से शब्द का प्रत्यक्ष होता है तो पहले शब्द का ज्ञान होता है और शब्द का ज्ञान होने पर अर्थ का ज्ञान तो जो अर्थ का ज्ञान होता है उसको शब्द बोध कहते हैं उसको क्या कहते हैं तो शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान और जो अर्थ का ज्ञान शब्द सुन करके जो अर्थ का ज्ञान होता है वो अर्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है जैसे की हमने बोल दिया देखो गंगा जी तो वहां है ना हमने बोला गंगा तो आपको गंगा का ज्ञान हुआ ना तो गंगा का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ क्या तो ये क्या है शब्द सुनकर के अर्थ का ज्ञान हुआ उसे क्या कहेंगे शाब्दोध कहेंगे वो शब्द प्रमाण से हुआ तो गंगा शब्द का तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ और गंगा अर्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ वहाँ पर तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान किसका नहीं हुआ अर्थ का तो वो क्या है कैसा ज्ञान है वो शाब्द बोध है उसको क्या कहते हैं शब्द बोध कहते हैं है, वो कैसा है है तो अच्छा। तो होता है पढ़ होता है ज्ञान ज्ञान तो तो भी अच्छा होता होता पुस्तक जो उस ज्ञान को क्या मानेंगे आप शाब्द शाब्द बोध किससे होता है शब्द से शाब्दोध का कारण शब्द प्रमाण है तो वहां शब्द कैसे लेते हैं बता नहीं नहीं ध्यान देंगे कोई कठिन नहीं है सुनने से जो शब्द होता है वो शब्द का प्रत्यक्ष होता है ना तो प्रत्यक्ष शब्द का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हुआ सुन करके और जब हम पोथी देखते हैं ना तो पोथी में जो लिपि है ना तो लिपि के द्वारा शब्द का स्मरण होता है लिपि के द्वारा क्या होता है शब्द का तो वहां पर जो स्मरणात्मक ज्ञान का विषय शब्द है ना स्मरणात्मक ज्ञान का विषय क्या है तो उस शब्द से फायदा होता है पुस्तक में जो तो लिपि लिखी है लिपि के द्वारा क्या होता है शब्दों का तो जो स्मरणात्मक शब्द यहाँ शब्द बोध के हिंदू बनते हैं ठीक है तो इससे भी ये भी शब्द बोध होता है तो अभी हम आपको बताना चाहते हैं, सूत्र लगाएंगे शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली समापत्ति सवितर का कहलाती है मिली समापत्ति क्या कहलाती है सवितर का कहलाती है ये मिला जुला आगे और ऐसा ऐसा बताया जाएगा कि बिल्कुल अर्थ में लग गया तो अर्थ में ही फिर शब्द का इस इस स्मरण नहीं शब्द में है तो भी अर्थ का इस स्मरण नहीं वो बहुत ऊंची स्थितियाँ होती है योगियों की तो उन तीनों में शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई किसका विकल्प शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से ज्ञान देंगे यहाँ शब्द रूप विकल्प अर्थ रूप विकल्प और ज्ञान रूप विकल्प से मिली हुई और कोई विकल्प नहीं है ना शब्द रूप विकल्प अर्थ रूप सब अर्थ और ज्ञान रूप विकल्प प्रथम विकल्प क्या है दूसरी और तृतीय शब्द हाँ, अर्थ और ज्ञान रूप विकल्पों से मिली हुई या हिंदी में ऐसे वाक्य का प्रयोग होता है सब अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली जुली समापत्ति सवितरका फैलाती है संकीर्णा का क्या अर्थ है मिली जुली हाँ, ऐसा होना भी बड़ा कठिन है सवितर का होना भी तथ्य अर्थ उन समापत्तियों में तब यथा वह जैसे वह जैसे गो या गहु या शब्द गौ या शब्द हमने बताया ना शब्द वाघ इंद्र से उच्चारित होगा और कर्ण से ग्रह होगा और गहु इति अर्थ और गह ये अर्थ अर्थ जिसके पूछ है सिंह है ये है ना ककुद ककुद जानते हो जिसको होता है उसको जो हल रखते है ना बैल से तो ऊंचा ऊंचा होता है ना कंधा कंधा कहते हैं कंधा तो उसके नीचे होगा जिसमें, जिसमें हल रखेंगे हल वो हो गया, उसके कंधे के ऊपर ऊँचा कहते हैं संस्कृत तो है में मराठी में क्या कहते हैं ऊंचाऊँच नहीं होता है खाना कंधे को नहीं देते आपके यहाँ संस्कृत में ककुद कहते हैं हिंदी में डील पसंद क्या कहते हैं नहीं क्या देते हैं संस्कृत में कक् जो लक्षण है नासनादी मत कहा जाता है न शासनादि मतम लक्षण है ना सासना तो जानते है असाधारण धर्म है आधी क्यों लगाया जा आधी से ककुद ककुद भी असाधारण धर्म है कहा जाएगा जैसे की ककुद भी नहीं है ककुद भी नहीं शासनाधि मत आदि जो है खुद को हैं अब ध्यान देंगे गौ गाथ गौ अर्थ को किससे जानेंगे चक्षु से जानेंगे जाने? जाने जाने जाने? त्वक से भी जान सकते हैं शुक्र गर्थ को चक्षु से त्वक से जान सकते हैं गौति अर्था अब गौ वि ज्ञानम गौ या ज्ञान ज्ञान कहाँ रहेगा चित्त में गाय कहाँ रहेगी मार्ग में रहेगी गाय किसी गौशाला में रहेगी गाय गौ अर्थ रहेगा गौशाला में और गौ ज्ञान कहाँ रहेगा चित्त में है ना अच्छा तो गौ या शब्द गौ या अर्थ गौ ये ज्ञान इति विभक्ता नाम अपी ज्ञानम इति विभक्ता इस प्रकार पृथक पृथक के भिन्न भिन्न तीनों का विभक्ता नाम का क्या है? भिन्न भिन्न तीनों का अविभाग से ज्ञान देखा जाता है अविभाग कर्थ है अभेद से भिन्न भिन्न तीनों का अभेद से ज्ञान देखा जाता है अभेद से ज्ञान देखा जाता है हाँ। ये भी क्या बोला गया क्या बोला गौ क्या देखा गऊ क्या सोच रहे हैं अंदर क्या है बोले गौ तो ऐसा इसी का तो इस प्रकार विभक्ता न इस प्रकार पृथक वस्तुओं का भी भिन्न भिन्न वस्तुओं का भी अभेद से ज्ञान देखा जाता है ग्रहणम ग्रहणम का तो यहाँ ज्ञान यहाँ ग्रहणम का क्या था ग्रहण करके क्या था इंद्री वो लुट था किसने कर्ण में ये भाव में अच्छा कि भिन्न भिन्न पदार्थों का अभेद से ज्ञान देखा जाता है अभिभागें क्या है अभेद से विभज्य मान क्या अन्य इसका अर्थ है कि विभाग किए जाने पर या विवेचन किए जाने पर विभज्य मान क्या और विवेचन किए जाने पर अन्य शब्द धर्म शब्द धर्म अन्य शब्द के धर्म अलग है अर्थ के धर्म अलग है और ज्ञान के धर्म अलग है शब्द के धर्म में उदातत्व अनुदातत्व और स्वरित्व शब्द उदात अनुदात शरीफ होता है न मंद मंद जैसा हो मंदत उदातत्व अनुदातत्व तो स्वरित्व ये किसके धर्म है हाँ शब्द के और अर्थ के धर्म में क्या है अर्थ क्या होगा इसे? जड़ जट होगा ना कोई घटा दी अर्थ तो उसमें जगत्व रहेगा मूर्तत्व रहेगा है न और गाय है तो उसमें क्या है कि कुछ विशाणा दी रहेंगे उसके अवयोग अर्थ के ये तो अर्थ के धर्म हो गए अन्य अर्थ धर्मा अर्थ धर्मा अन्य अर्थ के धर्म अन्य हैं अन्य ज्ञान धर्म ज्ञान के धर्म अन्य हैं ज्ञान क्या होता है विषय का प्रकाशक होता है ज्ञान विषय का प्रकाशक है मतलब ज्ञान विषय का बोध कराने वाला है ज्ञान अर्थ का बोध कराने वाला है ज्ञान किसका बोध कराने वाला है अर्थ का बोध कराने वाला ज्ञान होता है तो ज्ञान के धर्म हो गए प्रकाशकत्व अमर ज्ञान अमूक होता है तो पंक्ति लगाएंगे विभज माना क्या अन्य शब्द धर्म और विवेचन किए जाने पर सब धर्म अन्य शब्द के धर्म अन्य और अर्थ धर्मा अन्य अर्थ के धर्म अन्य और ज्ञान धर्म अन्य ज्ञान का धर्म अन्य इसी एसाम यह इनका विभक्त मार्ग है या इनका पृथक पृथक मार्ग है मतलब पृथक पृथक अस्तित्व है क्या कहेंगे हाँ पृथक पृथक इनका अस्तित्व है इनका पृथक पृथक अस्तित्व है विभक्ता पंथा तत्थ है उस विषय में समापन उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी का समापन्न से चित्त से समापन चित्त से समझ लेना उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी योगी का उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी की समाधि प्रज्ञा में योगी की समाधि प्रज्ञा में समाधि प्रज्ञा करते यहाँ पर समाधि कालिक बुद्धि समाधिकालिक समाधि के समय होने वाली बुद्धि उसकी तो क्या बताया उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी की समाधि प्रज्ञा में समारूढ़ समाधि प्रज्ञा में स्थित या समाधिकालिक बुद्धि में स्थित है जो गो आदि अर्थ है जो क्या है गोवादि गो बुद्धि में स्थित गो आदि अर्थ है गो वा, वा अर्थ हो या अन्य घेय अर्थ हो सात अर्थ यदि क्या लेना अर्थ वह अर्थ यदि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिश्रित है शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मतलब गो कोई मान लीजिए गो है शब्द की हो रही है, है न और गे गे। भट, क्या है कि ध्यान देंगे कि जैसे कि घट घटाकार चित्त की वृत्ति क्या है घट ज्ञान घटाकार चित्त की वृत्ति है और उसके बाद क्या होगा घट ज्ञानवान ये होगा ना तो ये घटाकार चित्तवृत्ति ही घट ज्ञान है तो घटाकार चित्त वृत्ति के काल में घट ज्ञानवान आम होगा या उसके बाद होगा बाद होगा ना तो ध्यान देंगे यदि लगातार घटाकार वृत्ति बनी रहे तो घट ज्ञान वन ऐसा फिर उसका ऐसा हो पाएगा तो यही यहाँ पर जो दे, देखेंगे ज्ञान का विकल्प ऐसे ही लेना है कि ध्यान वृत्ति होने पर फिर क्या है कि सदाकार ज्ञानवान वन ऐसा यदि होता है तो हाँ शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से युक्त रहता है उसमें लगे हुए चित्त वाले योगी की समाधि प्रज्ञा में आरूढ़ समारूढ़ सम्यक जो आरूढ़ो अर्थ है या गोवादी ध्याय है वह अर्थ यदि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से युक्त होकर रहता है तो वह संको वकीर्णा समापत्ति अनुविद्ध कर युक्त अनुविद्य क्या अर्थ है युक्त होकर रहता है या मिला रहता है मिला जुला भी अर्थ कर सकते तो वह संकीर्णा समापत्ति सभीतर का कही जाती है संकीर्णा का क्या है मिली हुई तो वो संकीर्णा समापत्ति सभीतर का ऐसा कही जाती है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिनम पूर्णा